अग्ने व्रतपते व्रत चरषा तक तराध्यता सत्यम उपैमी अग्नेे ज्ञानस्वूप परमेश्वर व्रतपते व्रतों के स्वामी व्रतम चरिष्यामी मैं भी आपके समान व्रत का आचरण करूंगा और वह तत्शके उस व्रत का आचरण करने में मैं समर्थ होऊँ तन में बाध्यता आप मेरे उस व्रत व्रत को पूर्ण कीजिए व्रत क्या है इदम अहम् अन मैं इस से अन्यम सत्य को उपयमी प्राप्त होता हूं या हू मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है हमारे जीवन में व्रत होना चाहिए हमारा जीवन व्रत से रहित ना होवे और इस व्रत को पूर्ण करने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी वह प्रार्थना ईश्वर के द्वारा पूर्ण होती है और परिणाम यह आता है हम असत्य से छूटकर सत्य को प्राप्त होते हैं हमारा जीवन व्रत युक्त है या नहीं है यह हमको आत्मनिरीक्षण से पता चलता है हम असत्य की ओर जा रहे हैं अथवा सत्य की ओर जा रहे हैं इसका परिजान हमें अपने आप से ही करना होता है लेकिन उसके लिए लक्षण दिए हुए हैं बताए गए हैं कैसे हम पहचान उनको पहली बात है कि हमारा जीवन व्रत युक्त है या नहीं हमारे जीवन में कोई व्रत है या नहीं है इसका लक्षण है कि आप अपने आप देखिए क्या मैंने जीवन में ऐसा कोई आदर्श ले रखा है जो कि हमारे जीवन का अस्तित्व है उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं भले ही मरना पड़े लेकिन इसको हम नहीं छोड़ेंगे तो ऐसा जो भी एक धर्माचरण है जो भी एक सुख को प्राप्त कराने वाला अनुष्ठान है कर्म है आदर्श है ये व्रत है और ऐसा यदि हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन व्रत युक्त है कोई भी ऐसी बात जो सुखदाई है ईश्वर की ओर ले जाने वाली है यदि हमारे जीवन में नहीं है उसके लिए हम मर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता कोई भी सत्य अनुष्ठान ऐसा नहीं दिखाई दे तो समझना चाहिए हमारे जीवन में कोई व्रत नहीं है व्रत से रहित जीवन मानव जीवन नहीं होता है दूसरी जगह आया है अव्रतो अमानुष जिस मनुष्य के जीवन में कोई व्रत नहीं है सत्य अनुष्ठान नहीं है अगर वो किसी भी सत्य के लिए मर नहीं सकता है तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं है तो हमारे जीवन में ऐसा कोई भी सत्य अनुष्ठान होना चाहिए जिसके लिए हम अपने पूरे जीवन को लगा सकते हैं हमारा जो स्वभाव होता है वो हर समय विकल्प ढूंढने के लिए होता है किसी भी अच्छी बात को हम पकड़ तो लेते हैं लेकिन उसको चलाते नहीं है पूरा कुछ देर के लिए कुछ दिन के लिए किसी अवसर विशेष के लिए हम उसको पकड़ लेते हैं कि ये काम करेंगे लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है या विरुद्ध स्थितियां आती है फिर उसको हम छोड़ देते हैं तो छोड़ देना अब ये व्रत नहीं कहलाएगा ये फिर अवसरवादी व्यक्ति हो जाता है हमारा जीवन फिर अवसरवादी हो जाएगा और अवसरवादी फिर मनुष्यता नहीं है असुरत्व है हमारे जीवन में जितने भी अवसरवाद आते हैं चाहे किसी भी धन के कारण आता हो बल के कारण आता हो यानी किसी भी छोटे से छोटे सुख के लिए जहां भी हम अपने आदर्शों को उन नियमों को छोड़ देते हैं वहीं से हमारा जीवन असुर हो जाता है देवत्व से रहित हो जाता है तो अपने जीवन को आत्मरीक्षण से पहले पहचानना चाहिए कि मैंने ऐसा कोई व्रत लिया है या नहीं लिया है अब तक कोई न कोई अगर व्रत ऐसा नहीं लिया है तो ले लेना चाहिए यानी मैं इस धर्म के लिए अपना जीवन लगाऊंगा इस कार्य के लिए मैं अपना जीवन लगाऊंगा ये जो संकल्प लेना है यही व्रत कहलाता है तो पहले हम अपनी योग्यता के आधार पर सामर्थ्य के आधार पर बल बुद्धि ज्ञान जितना हमारा कार्य करता है उसके आधार पर छोटे छोटे किसी भी नियम को लेंगे धारण करेंगे और उसी को बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे यह हमारा जीवन क्या होगा व्रत युक्त होगा किसी भी आदर्श को आचरण को जब हम संकल्प से अपना लेते हैं तो धीरे धीरे धीरे हमारी मानसिकता ऐसी बनने लगती है प्रत्येक कार्यों को हम उसके अनुकूल करने लग जाते हैं। अगले दिन हमको क्या करना है इसको सोच करके यदि हम रात में सो जाते हैं तो प्रातः काल उस कार्य को आरंभ करने में हमको सुविधा हो जाती है लेकिन रात को यदि उस कार्य को बिना बिचारे ही सो जाते हैं तो अगले दिन उस कार्य को आरंभ करने में फिर कठिनाई होती है या नहीं भी करते हैं प्राय छोड़ देते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि किसी भी चीज को मन में एक बार रख दिया बल से तो अब मन की ऐसी स्थिति आत्मा के द्वारा होती रहती है वो प्रेरित ऐसा करता रहता है मन को कि उसके अनुकूल लगाता जाएगा हमारे अंदर ठीक उसी प्रकार के विचार उसी से अनुकूल संबंधित ज्ञान विज्ञान फिर उठने लग जाते हैं इस कारण से हम क्या करते हैं उस कार्य में सफल हो जाते हैं तो इस कारण से हमें हर समय हुँ? अपने मन में कोई न कोई अच्छी चीज डाल देनी चाहिए संकल्प पूर्वक ये मुझे करना ही करना है तो धीरे धीरे मानसिक अनुकूलता अपने आप बनती चली जाएगी इसमें बताया गया है कि आप जो भी संकल्प करने वाले हैं या जो भी आचरण करने जा रहे हैं इसका सबसे बड़ा आदर्श क्या है ईश्वर है ईश्वर को ही यहां पर व्रत पति कहा है यानी हम जो भी व्रत लेने जा रहे हैं उसकी रक्षा का सबसे बड़ा भाव जो होता है ईश्वर के हाथ में है ईश्वर स्वयं एक व्रति व्यक्ति है उसके जीवन में भी यानी ईश्वर में भी एक व्रत होता है और उसकी विशेषता है कि वो कभी भी अपने व्रत को छोड़ता नहीं है कहने का मतलब है ऊपर आ जाइए आप लोग इधर स्थान है जो हमारा हमारा श्रेष्ठ पुरुष होता है आदर्श पुरुष होता है उसके जीवन को देख करके हमको प्रेरणा होती है और प्राय हमारा जीवन चलता ही है हमारे नेतृत्व के आधार पर हमारा जो भी अगुवा होता है जो भी नेता होता है हम दिन भर उसको देखते रहते हैं कि ये क्या करता है कैसे करता है कैसे बोलता है कैसे कुछ करता है तो जैसे जैसा वो करेगा हम वैसे ही करते गीता में आती है बात यद्य आचरती श्रेष्ठ तना स यत प्रमाण तदनुवर्तते यद यद आचरती श्रेष्ठ <स्थाँगा> जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है आदर्श व्यक्ति होता है जो नेता होता है अगुवा होता है पुरोहित होता है आगे किसी को ले चलने वाला होता है या आदर्श होता है गुरु होता है राजा होता है न्यायधीश होता है ऐसे जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो जो जो करेंगे सामान्य लोग अपने आप बिना कहे उसका अनुसरण करते हैं आचरण करते हैं लोग तद लोग जो होता है सामान्य व्यक्ति जो होता है संसार उसका ठीक अनुकरण करता जाता है जिस बात को वो कहता है ये ठीक है पहले सामान्य लोग उसका विरोध करते हैं लेकिन अंदर से उसी को मानते हैं कि हाँ ठीक है ये प्रमाणम कुर्ते लोकस तदनु वर्तते तो जिस चीज को वो प्रमाणिक कर देता है ठीक कर देता है एक बार ये अच्छा है लोग उसी को मान करके फिर चलने लगते हैं लोग कितना आचरण करते हैं वो अलग बात होती है लेकिन मानसिकता उनकी बन जाती है कि ये ठीक है इस कारण से क्या होता है सबसे बड़ा दायित्व तो जो होता है कर्तव्य बन जाता है वो जो भी आदर्श अगुवा होता है उसका बन जाता है सामान्य व्यक्ति अपने उस कर्तव्यों में लोप करते रहेंगे उड़ को ठीक करेंगे, बनाएंगे बिगाड़ेंगे दोनों चलता रहता है लेकिन आदर्श व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है एक बार उसने ढील कर दी तो दूसरा व्यक्ति दस बार करेगा इस कारण से उसका सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है तो इसीलिए यहां पर यह नियम है कि ईश्वर अगर इस व्रत का उपदेश कर रहा है तो उसके लिए अपने आप ये मर्यादा लागू हो जाती है कि वो भी कभी इसका उल्लंघन नहीं करे तो ईश्वर के अंदर यह सामर्थ्य होती है ईश्वर कभी भी अपने नियम का उल्लंघन नहीं करता है। व्यक्ति के अंदर मनुष्य के अंदर चूंकि ये अल्पज्य होता है शक्ति इतनी नहीं होती है जान इतना नहीं होता है बल नहीं इतना होता है इस कारण से प्रायः ये परिस्थितियों से घबरा जाता है डर जाता है और अपने उस संकल्प को बदल देता है उस आचरण को नहीं करता है कितना ही अच्छा होता है लेकिन ईश्वर के अंदर सामर्थ्य पूरी होती है वो सर्वशक्तिमान होने से उसको कभी किसी से डरने की अपेक्षा नहीं होती है इस कारण से वो अपने व्रत को कभी नहीं तोड़ता है ईश्वर का व्रत है कि जो कोई सत्य बोलेगा मैं उसका जीवन उन्नत करूंगा जो कोई धर्म का आचरण करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा उसको मैं उन्नत करूंगा अर्थात सुख दूंगा ऐसे ही ये सृष्टि की रचना है पता नहीं कितने काल से यानी अनंत काल से सृष्टि रचना होती आ रही है और आगे भी होती रहेगी इस काल में एक से एक उन्नत और निष्कृष्ट से निकृष्ट जीव उत्पन्न होते हैं जन्म लेते हैं ईश्वर के विरुद्ध भी अधिकतर जीव होते हैं मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य थोड़े मनुष्य होते हैं जो ईश्वर के अनुकूल होते हैं नहीं तो अधिकतर ईश्वर के विरोधी होते हैं अधर्म अन्याय करने वाले अधिकतर लोग होते हैं श्रेष्ठ आचरण आदर्श आचरण करने वाले थोड़े लोग होते हैं तो जितने भी अन्यायकारी हैं अधर्मी ये सभी के सभी ईश्वर के विरोधी होते हैं क्योंकि ईश्वर ने ही न्याय अन्याय और धर्माचरण का उपदेश कर रखा है कि ये धर्म है ये अधर्म है तो जो भी उस नियम को तोड़ेगा वो सभी अधर्मी है और अधिकतर होते हैं अधर्मी किन्तु इतना होने के बाद ईश्वर कभी भी उनसे द्वेश नहीं करता ईश्वर के विरोध करने वाले ईश्वर को नहीं मानने वाले ईश्वर को गालियां देने वाले अनेक इस प्रकार के लोग होते हैं इतना होने के बाद भी कभी भी ईश्वर ऐसा नहीं करता है नहीं कहता है कि मैं छोड़ दूंगा अब नहीं बनाऊंगा सृष्टि हम कोई कार्य आरंभ करते हैं चाहे संस्था चलाते हैं घर चलाते हैं कोई भी समायोजन करते हैं तो उसमें अधिकतम सदस्य यदि हमारी अनुकूल से चल रहे होते हैं तो हमको उत्साह होता है साहस होता है कि हाँ इस कार्य को हम करेंगे कोई बात रहने नहीं रनिधि लेकिन हम देखते हैं कि सदस्यों से हमको समर्थन या अनुकूलता नहीं मिल पा रही है तो ऐसी स्थिति में हमको निराशा होती है और यहाँ तक भी होता है हम चिढ़ जाते हैं और कहते हैं छोड़ दो जाओ जो मरना हो करो घर में भी ऐसा हो जाता है कक्षा में ऐसी हो जाती है संगठन में ऐसा हो जाता है समूह में मित्रों के साथ कहीं पर भी हो जाता है जहाँ कहीं भी हम कई को लेकर के चल रहे होते हैं लेकिन उसमें सहयोग नहीं मिलता है तो हमको निराशा होती है कि अब नहीं करेंगे इसको सहयोग ना देने वाले के प्रति हमारे मन में फिर द्वेश की भावना उत्पन्न हो जाती है कि जाओ मरो तुम यहाँ तक हम कह देते हैं उसका अगर वो समर्थन नहीं करता है तो हम विरोध भी करने लग जाते हैं उसकी हानि भी करने लग जाते हैं ऐसी हमारी परिस्थितियाँ बनती है जो हमारे प्रति सीधा अन्याय करता है हमारा सीधा विरोध करने लग जाता है हम उसकी हानि की बात सोचने लग जाते हैं मन में उसके प्रति हमारी जो हित की भावना होती है वो नहीं रहती है हट जाती है किंतु ईश्वर के अंदर कभी ऐसा नहीं होता है भले ही ईश्वर को कोई गाली देता है लेकिन ईश्वर कभी भी किसी का अहित नहीं सोचेगा जैसे वो अनंत काल से सृष्टि बनाते आ रहा है पापी अधर्मी एक से एक होंगे उत्पन्न तो भी बंद नहीं करेगा इसको उसने सभी जीवों को एक सामान्य स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम जो चाहे इस सृष्टि में कर सकते हो करते समय वो किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा बीच में वो करने देता है लेकिन कर लेने के बाद जीवन जब पूरा होता है उसके बाद नहीं छोड़ता है किसी को उसके बाद जिसने अधर्म किया है पाप अन्याय किया है उसको अब दंड देगा ईश्वर ईश्वर जिसने अच्छा किया है, किया है है उसको उसको अब पुरस्कार उत्तम सुख देगा इस नियम में कभी भी प्रमाद नहीं करता है भूल नहीं करता है निराश कभी भी नहीं होता है ये ईश्वर का क्या है अपना एक व्रत है तो जैसे ईश्वर अपने आप स्वयं इन व्रतों का पालन करता है कभी भी इसमें वो उल्लंघन नहीं करता है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श और प्रेरक बनता है ईश्वर के स्वभाव के अनुकूल ही हमें अपने स्वभाव को बनाना होता है कहीं भी हम किसी भी आदर्शों को लेकर के चल रहे हैं तो एक स्वाभाविक स्थिति है कि वो विरोध स्थितियां उत्पन्न होगी किसी भी अच्छे कार्य को हम करने जा रहे हैं और कराने जा रहे हैं तो निश्चय से हमारा विरोध होगा ही होगा ये ऐसा है कि नहीं विरोध नहीं होगा आदमी जितना जितना उन्नत होता जाता है ऊपर जाता जाता रहता है उतने उतने उसके सामने विरुद्ध स्थितियां बनती जाती है कारण कि दूसरे लोगों का आचरण उतना नहीं बड़ा होता है बुद्धि नहीं होती उनकी तो इस कारण से एक व्यक्ति दूसरे के अनुकूल सोच नहीं सकता जब उसके बुद्धि के अनुकूल सोच नहीं सकता है तो बिना सोचे काम नहीं होता है इस कारण से क्या होगा सोचने वाला अपने ढंग से सोचता है अपनी बुद्धि से दूसरा उस चीज को नहीं पकड़ पाता है तो स्वाभाविक है विरुद्ध की स्थितियां उत्पन्न होगी वो पूरा पूरा उसके अनुकूल चल ही नहीं सकता इस कारण से संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी नहीं होगा जिसके अनुकूल सभी एक साथ चल पड़े जिसकी बात को हर कोई पूरा का पूरा मान ले ऐसा कभी उत्पन्न नहीं होगा कोई ऐसा व्यक्ति कभी नहीं होगा जो सबके लिए प्रिय हो जाएगा सभी व्यक्तियों के कोई न कोई विरोधी व्यक्ति होंगे सभी व्यक्तियों के कुछ न कुछ समर्थक होंगे और सभी व्यक्तियों के कुछ न कुछ उपेक्षा करने वाले होंगे ऐसा होगा ईश्वर के भी सभी अनुकूल नहीं होते हैं उसके भी विरोधी रहते हैं उसके भी कुछ समकक्षी, उसके समर्थन करने वाले होते हैं तो ये स्थितियाँ हमारे साथ सभी के साथ होगी इसमें कारण यही है कि हम जिस बुद्धि से जिस स्तर से जिस योग्यता से सोचते हैं सामने वाले की वही नहीं होती स्थिति इस कारण से स्वभाविक विरोध होना स्वाभाविक स्थिति है तो ऐसा मान कर के यदि हम चलते हैं तो हमको निराशा या उपेक्षा की स्थितियाँ नहीं होती है क्योंकि सामने वाले की मजबूरी है वो हमारा समर्थन पूरा नहीं करेगा तो ये स्थिति हमको यानी जो भी होता है नेतृत्व करने वाला उसको मान के चलना होता है इस कारण से अगर वो मान के चलता है तो वो हताश निराश नहीं होगा यद्यपि इस कार्य को वो करने जा रहा है उस कार्य में उसको सफलता पूरी मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है लेकिन उसमें देखना केवल इतना होता है कि मेरी अपनी स्थिति नहीं गिरनी चाहिए सामने वाला मेरा कितना अनुकरण कर लेगा ये गौण होता है उसको मैं जो करा रहा हूं या जिस स्तर पर मैं आ चुका हूं मुझे अपना स्तर नहीं खोना है सामने वाला बिगड़ बिगड़ बिगड़ जाता है है जाए मुझे नहीं नहीं बिगड़ना अगर वो स्वयं गया गया तो तो अब उसका जीवन नीचे गिर गया, तो ये अच्छा नहीं होता है। हमारे पीछे चलने वाला भले ही गिर जाते हैं उसकी उतनी परवाह नहीं होती है उसके कारण हमें नहीं गिरना चाहिए हमें अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए हम अगर अपने आदर्शों का पालन करते हैं तो पिछला गिर करके फिर उठ जाएगा फिर हमारे पीछे चलेगा लेकिन हम ही गिर जाते हैं अर्थात हम ही अन्याय करने लग जाएंगे हम ही अत्याचार करने लग जाएंगे हम ही प्रमाद करने लग जाएंगे तो ये हमारे लिए ही हानि की बात होती है इस कारण से अधिकतम अपने को ही ध्यान देना चाहिए कि मैं कभी अपने उस आदर्शों से नीचे नहीं जाऊँ ऐसा ही ईश्वर करता है तो व्यवहार में चाहे किसी भी एक नियम को लेकर के चलेंगे जो भौतिक व्यवहारिक सांसारिक होगा उसमें ऐसी परिस्थितियां आती जाएंगी वो स्थितियों के अनुकूल होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो सत्य हैं सदा एक रस रहेंगी उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो जो व्रत को लेने वाला है व्रत का करने वाला है उसके लिए ये पैमाना दिया गया कि क्या करने जा रहे हो काय के लिए व्रत का अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें सत्य मुख में मैं झूठ से असत्य से सत्य को प्राप्त होना चाहता हूं किसी भी धर्म का नियम का व्रत का अनुष्ठान हम इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में सत्य आए और झूठ निकल जाए असत्य से मैं दूर हूं और सत्य को प्राप्त हूं हर समय हमारा उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कोई भी काम कर रहे हैं हम लौकिक कार्य कर रहे हैं आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं सभी का उद्देश्य केवल के एक ही होता है असत्य से हमें हटना है और सत्य को प्राप्त होना है तो इसमें भी क्या होता है एक नित्य सत्य है जिसको रित बोलते हैं उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा एक सत्य होता है उसमें कारणों के आधार पर चूंकि वो अनित्य होता है तो अनित्य होने से उसकी अवस्थाओं में भेद होता है उसमें परिवर्तन होता दिखता है लेकिन अपने को पहले उस नित्य सत्य को पकड़ना होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसे द्रव्य और गुण ये दो इस तरह के होंगे द्रव्यों में तो क्या है ईश्वर जीव और प्रकृति जिसको कहते हैं ये तीन पदार्थ होते हैं ये नित्य कहलाते हैं इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा संसार ये जो बना हुआ है इसमें सदैव परिवर्तन होता रहेगा संसार एक क्षण के लिए भी अपनी एक स्थिति में नहीं टिकता है प्रत्येक क्षण इसमें परिवर्तन होता रहता है इसको रोका नहीं जा सकता है कोई व्यक्ति अपने शरीर को कितना ही बलवान बना लेता है अपने को कितना ही विद्वान बना लेता है कितना ही समर्थ बना लेता है कितना ही स्वस्थ बना लेता है लेकिन वो ये नहीं कह सकता है कि मेरा सदा ही ऐसा रहेगा रोका नहीं जा सकता है संसार की किसी भी परिस्थितियों को एक समान रोका नहीं जा सकता है इसका स्वभाव होता है कहा इसको संसारा संसारती थी जो हर समय सरकता रहता है वो संसार होता है तो इसके अंदर सदैव परिवर्तन होता रहेगा तो इसको पूरा पूरा एक जैसा नहीं रख सकते हैं तो इसको भी असत्य कहा है असत।, असत. यानी जो एक जैसा नहीं रहेगा सत का मतलब होता है जो सदा एक समान विद्यमान रहे वर्तमान रहे और जो एक समान वर्तमान नहीं रहता है उसको असत कहते हैं। तो सत और असत्य जो एक जैसा रहने वाला है असत्य जो एक जैसा रहने वाला नहीं है ये दोनों ही ठीक है दोष किस में है जो मिथ्या होता है असत और मिथ्या में अंतर होता है असत जो होता है मिथ्या जो होता है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना या बना देना ये असत्य हो जाता है तो वो तो बिल्कुल छोड़ने का होता है लेकिन जो दूसरा असत है यानी जो केवल परिवर्तनशील है लेकिन होता सत्य है जैसे आपने कहा कि आज मेरी आयु पच्चीस साल की है तो ये सत्य है लेकिन अगले बार आप नहीं कह सकते कि मेरी आयु 25 वर्ष है तो अगले साल आप पूछेगा कि मेरी आयु 26 वर्ष है तो अब वो ये नहीं कह सकता कि पिछली बार तो तुमने बताया था 25 वर्ष अब बता रहे हो 26 वर्ष ये तो असत्य है ऐसा वो नहीं कह सकता यानी हमने बदल दिया इस बात को 25 कह रहे थे लेकिन छब्बीस अब बोल रहे हैं तो छब्बीस बोलना भी हमारा असत्य नहीं है लेकिन उसी समय आप कहते हैं मेरी आयु 25 पास है तो अब यही असत्य हो जाएगा जो पहले बोल रहे थे आप दोबारे अगर बोलते हैं तो वो असत्य हो जाएगा तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो समय इसका सत्य फिर भी क्यों है ये सत्य ये इसलिए है कि इसका जो आधार है वो नहीं बदला है कोई भी वस्तु जिस सत्य के अनुकूल होती है तो वो सत्य ही रहेगी उसमें भले ही परिवर्तन हो गया हो लेकिन अपने आधार के विरुद्ध यदि हो जाए तो वो असत्य हो जाएगा समय के लिए एक नियम होता है कि कोई भी वस्तु अपने कारण के आधार पर उसमें एक नियमित परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन अगर उस नियम के अनुसार हुआ है तो वो सत्य ही माना जाएगा नियम के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो असत्य हो जाएगा परिवर्तनशील चीजों में ऐसा ही चलता है आप भोजन बना रहे हैं तो गेहूं चावल आपके खाने के अनुकूल है घी है ये सब सब अनुकूल है तो अगर इसकी अनुकूल मात्रा से आप भोजन या कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस मात्रा का उल्लंघन यदि नहीं हुआ है क्या मिलाना चाहिए क्या नहीं मिलाना चाहिए इसको आपने ठीक समायोजन करके बनाया है तो वो भोजन कहलाएगा लेकिन आपने ठीक समय से नहीं बनाया है तो वो विष हो जाएगा वो भोजन नहीं रहेगा वो असत्य हो जाएगा तो ऐसे ही होता है कि संसार में हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो सारे के सारे झूठ नहीं होते वो सत्य भी होते हैं और झूठ भी होते हैं तो अंतर वहां इतना ही आएगा कि जो धर्म के अनुकूल कार्य होता है वो भले ही परिवर्तित हो रहा है लेकिन अनुकूल है तो वो सत्य होता है कहने का मतलब है ईश्वर की आज्ञा के वेदों के अनुकूल या ईश्वर या वेदों के जानने वाले जो हमारे ऋषि हुए हैं आदर्श आप्त पुरुष जिसको कहते हैं उस आप्तों के अनुसार जो कोई भी नियम अनुष्ठान परिवर्तनशील करते जाएंगे वो भी सत्य में ही आता है लेकिन ईश्वर के वेद के आप्त के विरुद्ध यदि कोई भी हम आचरण कर देते हैं तो कैसा भी है वो असत्य हो जाएगा वो फिर सत्य नहीं रहता है तो इस कारण से जो अंतिम पदार्थ ईश्वर है या आत्मा है जीवात्मा है और प्रकृति जिससे ये संसार बना है संसार का जो मूल अंतिम तत्व है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके गुणों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, उससे बने हुए पदार्थों में होता रहेगा ऐसे ही ईश्वर की आज्ञाओं में परिवर्तन होता रहेगा ईश्वर की आज्ञा एक बालक के लिए कुछ होगी एक युवा के लिए कुछ हो जाएगी एक वृद्ध पुरुष के लिए अलग हो जाएगी समान रूप से वो आज्ञा सभी को नहीं देता है तो उसकी भी आज्ञा में परिवर्तन होता है लेकिन उसका एक नियम होता है हर समय ईश्वर का उसकी आज्ञा में होगा कि कोई भी वो जो उपदेश या विधान कर रहा है वो सर्वदा सुख के अनुकूल रहेगा इसमें भी विचार नहीं परिवर्तन नहीं होगा यानी जो भी कार्य अनुष्ठान उपदेश वो होगा ईश्वर की आज्ञा जिसका अंतिम परिणाम सुख ही होना है इसमें नहीं परिवर्तन होता है कभी इस कारण से उसके अजय उभरी सर समय सत्ती होंगे शास्त्र जो भी बता रहा है जो कुछ भी कहने जा रहा है उसका अंतिम एक जो मूल आधार होता है नहीं बदलता है वो यही होता है कि इसका अंतिम परिणाम सुख होगा दुख नहीं हो सकता है इस कारण से उसके अनुकूल जो भी क्रिया अनुष्ठान कर रहे हैं वो सत्य होते हैं लेकिन अंतिम परिणाम अगर दुख देने वाला हो जाता है तो वो असत्य होगा चाहे कहीं से उसका आरंभ करते हैं तो ये जो हमारा जीवन है अगर ये जीवन हम बिताते वित, इस प्रकार से चलाते जा रहे हैं कि अंतिम काल में भी हमको लगता है कि अब मुझे जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया कोई करने की अपेक्षा नहीं रही यानी जीवन के अंत काल में भी हमको शोक होता है पश्चाताप होता है ये लगता है कि अरे ये तो रह गया ऐसी अगर पश्चाताप की स्थिति होती है तो समझना चाहिए कि हमने जीवन को सत्य पूर्वक नहीं बिताया बितायाद अवेदित अथा सत्यम अस्थि न छेद यह आवेदिन महति विनष्टी यदि इसी संसार में तुमने ये जान लिया कि मुझे जो करना था वो हो गया यानी ईश्वर को हमने प्राप्त कर लिया तो समझना चाहिए तुम्हारा जीवन हो गया पूरा लेकिन ये कार्य यदि छूट गया है तो समझना चाहिए कि ये हमारा जीवन अधूरा रह गया तो ऐसे ही इसी के अनुकूल हमको लगना चाहिए किसी भी कार्य को हमने आरंभ किया है लेकिन जिस उद्देश्य को और सोच करके जो जैसा किया था कि इसको हमें ऐसे ही पूरा करना है बीच में उसमें परिवर्तन कर देते हैं तो वो बदल गया असत्य हो गया लेकिन उसको उसी अनुसार चलाते हैं उस परिणाम पर पहुँचा देते हैं तो वो सत्य ही कहलाएगा ऐसे ही कुछ नियम बांध रखे हैं ऋषियों ने या वेदों ने हमारा जीवन इस रास्ते से चलना चाहिए चार नियम उन्होंने बता दिए यह सर्वदा सदा सत्य रहेगा पहला होता है जीवन का एक भाग ब्रह्मचर्य काल होता है ये हमारा एक शाश्वत व्रत है चार प्रकार के व्रत बताए एक ब्रह्मचर्य होगा एक गृहस्थ होता है एक बानप्रस्थ और एक संन्यास पूरे जीवन को चार भागों में बांट दिया गया है तो हमारा जो पहला विभाग होता है ब्रह्मचर्य का इसका होता है इस काल में अधिक से अधिक विद्या और बल का उपार्जन करना है इस ब्रह्मचरी काल में यदि हम विद्या और बल को बढ़ाते रहते हैं तो ये हमारा पहला व्रत पूरा हो जाता है यदि इसमें हम विकल्प कर देते हैं इसमें परिवर्तन कर देते हैं तो अब हमारा जीवन व्रतहीन हो गया जो विद्या का काल था यानी 25 साल का काल होता है सामान्य जिसमें विद्या और बल को ही बढ़ाना होता है इसमें अगर धन के पीछे हम लग जाते हैं लौकिक भोगों के पीछे लग जाते हैं तो अब ये हमारा यहीं से जीवन व्रतहीन हो गया यानी इस वर, काल के अनुकूल ये चीज नहीं है ब्रह्मचर्य काल में विद्या नहीं बढ़ा पाए तो अगला जीवन फिर अशांत रहेगा अधर्म से अन्याय से युक्त होगा आप उसको नहीं बचा सकते क्योंकि अधर्मी वही व्यक्ति होता है अन्यायकारी वही व्यक्ति होता है जो दुर्बल होता है सबल व्यक्ति अन्याय नहीं करता है अधर्म नहीं करता है यानी बलवान व्यक्ति केवल बल से ही है बलवान बुद्धि नहीं है उसमें तो वो अन्याय अपराध करेगा लेकिन वो मानसिकता मानसिक रूप में दुर्बल होता है यानी असत्याचरण हम तब करते हैं केवल जब हमारे सामने दुर्बलता हो जो सबल होगा वो असत्य नहीं करेगा वो ज्यों का त्यों करेगा इस कारण से लेकिन ये जो बल होता है ये हमको नियम पूर्वक प्राप्त होता है इस कारण से ब्रह्मचारी काल के अंदर यदि हमने पूरा बल और विद्या उपार्जित कर ली तो अगला जीवन हमारा आदर्श में रहेगा नहीं उपार्जित किए तो हमको छल करना पड़ेगा तो इस कारण से हमें पहले जीवन को पहले उन्नत करना चाहिए दूसरा होता है गिरस्थ का जीवन गिरस्थ का नियम होता है गिरस्थ का की स्थापना जो की गई है उसमें संसार के जितने भी भोग हैं उचित रूप में हमको भोगने के लिए वो अवसर का समय होता है यानी किस में सुख है किसमें दुख है ये एक प्रकार से प्रयोगशाला है परीक्षण का अवसर होता है तो इस गिरस्थ के काल में यानी 25 से 50 वर्ष का जो समय होता है इसमें हमें संसार में क्या सुख है क्या दुख है किससे सुख होता है किसमें कितना सुख है ये सारा परीक्षण कर लेना चाहिए अगर इस परीक्षण को हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा बीच का ये गृहस्थ का जो जीवन हुआ वो निरर्थक हो गया यानी 50 वर्ष के बाद भी अपने को भोगों में रुचि है संसार के प्रति आसक्ति है संसार के प्रति लगाव है तो समझना चाहिए कि हमने बीच का जो का जो व्रत जीवन था, वो वो पूरा नहीं किया, वो हमारा अधूरा रह गया है पचीस पचास वर्ष के बाद हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए यानी हमारे जीवन में वैरागी की स्थिति आ जानी चाहिए नहीं आती है तो हमारा जीवन धर्म या उचित व्रत के रूप में नहीं रहा तो 25 से 50 साल का जो समय होता है ये ग्रस्त का काल होता है और इतने में हमें संसार के भोगों की वास्तविक क्या स्थिति ये समझ में आ जानी चाहिए तो समझना चाहिए हमारा जीवन आदर्श में बीत गया इसके बाद आगे होता है वानप्रस्थ का काल वानप्रस्थ के काल में यानी कि विद्या काल में अभी हम पूरा साधना नहीं कर पाए पूरी ईश्वर का या आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं कर पाए गिरस्त काल में इतना समय नहीं होता है कि हम अपनी आत्मा के लिए इतना समय लगा सकें उतमें इतनी सामर्थ नहीं उत्पन्न होती है अधिकतम बैराग्य की स्थितियाँ आती है अब होता है वानप्रस्त का जो काल होता है ये सारा का सारा अपनी आध्यात्मिक साधना को पूर्ण करने के लिए होता है तो हमें उसके लिए अब जो बच गया गिरस्थ काल में ज्ञान और वैरागी को वहाँ पर पूरा करें तो ये वानप्रस्त का काल होता है इसके बाद का समय होता है पचहत्तर से सौ साल का वो पूरा का पूरा संन्यास का जीवन होता है यानी अब हमें उसमें संसार के प्रति कोई अरुचि नहीं होनी चाहिए हमारा उस समय केवल एक ही आदर्श रहेगा वो ईश्वर होगा ईश्वर से अतिरिक्त हमें और कुछ सोचने की बात नहीं होती है जो उसकी आज्ञा है जो उसका उपदेश है हमें स्वयं अपने जीवन में होना चाहिए और फिर संसार में उसको स्थापित करने का दायित्व ये सन्यासी का बन जाता है तो इस प्रकार से हमारा जीवन अगर होता है तो समझिए हमारा ये जीवन व्रत में रहा और नहीं होता है तो व्रत रहित हो गए तो ऐसा ही अपने जीवन को प्राप्त बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए और इसके लिए ईश्वर इस से प्रार्थना करते रहने करते रहना चाहिए हे प्रभु हमारा जीवन ऐसा बने और हमें जान बल देते रहिए ये मंत्र का संकेत है